पंख, ब्लॉग की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है, है जितेश कुमार की कुछ, कुछ बाल कविताएं। अगर पंख होते पंख हमारे घर दो होते पल में बनते मै न तोते चल उड़ जाते आसमान में चिड़ियों वाले उस जहान में चींची करते शोर मचाते इधर उधर पल में उड़ जाते पेड़ों की फुनगी को छूते उड़ उड़ करते सौ कर सब चिड़ियों से हाथ मिलाते उड़ते उड़ते, उड़ते उड़ते स्कूल जाते खुश होते सपनों में खोते पंख हमारे गर्दो होते रितु देश, देश में अपनी छह सबकी खुशबू अलग तरह बजाए कुदरत गाजा बाजा, बाजा। समझू आया वसंत राजा तन पे पसीना मुश्किल जीना आई गर्मी, गर्मी शिकंजी पीना आया बादल बरसा पानी धरती हरी है वर्षा रानी निकला स्वेटर सब थर थर शरद बसाया अपना घर ठंड है अपने चरम रूप में आया हेमंत बैठा धूप में गुलाबी मौसम लगता फिर हस्ती आई ऋतु शिशिर भारत की धरती है न्यारी फिर फिर आती ऋतु खाओ भाई खूब मिठाई खाओ भाई खूब मिठाई चाचू की हो गई सगाई हो या बर्फी, बर्फी काजू, काजू बर्फी, बर्फी पीली वाली सोन की बर्फी, बर्फी। लड्डू बूंदी लड्डू बेसन के निकली गरम जलेबी छन के पड़ो पड़ो सब बहन भाई भारत की यहाँ राष्ट्र मिठाई पेड़े परवल गुलाब जामुन खाती खूब मोटी मुनमुनमुन रसगुल्ला है रस में डूबा घेवर सबसे अलग अजूबा चंद्रकला और बालू शाही गुजिया खीर रस मलाई नरियल लड्डू मींग का पागा सोने पे सुहागा पारे पूरन पोली छक्कर खाए मेरी टोली चिड़िया घर में चलो चले हम चिड़िया घर में जो है दूर बड़े शहर में कितना, कितना सजा, सजा हुआ है सुंदर आओ देखें घूम घूम कर कितने पशु यहाँ विचरते हंसते गाते, गाते उछला करते सिंह तेंदुआ बाघ लोमड़ी आंखें दिखाते बड़ी बड़ी उछल कूद करता है बंदर गौरिल्ला पिंजरे के अंदर मजेदार है पानी का घोड़ा सर का कछुआ थोड़ा थोड़ा उजली काली जेब्रा धारी, देखो गैंडा कितना भारी लंबू दादा खड़ा जिराफ बंद पिटारे में है सांप, हिरणों की है आई टोली भालू हाथी ऊंची बोली खच्चर आया बीच भवर में मजा आ गया चिड़िया घर में मैं बेटी हूँ मम्मी, मम्मी कहती, कहती पिटिया रानी तू घर की है चुनरी थानी गोद में लेटी हूँ पापा, पापा की मैं, मैं बेटी भी खूब चहकती घर के अंदर, अंदर धमा चौकड़ी घर में दर दर ए बी सी डी पढ़ती हूँ घर भर की मैं बेटी भी हाथ फेरते पापा जब खिल जाती हूँ दिल से तब सबका कहना सुनती हूँ घर का गहना बेटी हूँ सपना मैंने जो देखा है पूरा करना मेरा अरमा है धीरे धीरे मंजिल चढ़ती हूँ सबकी सच्ची अच्छी बेटी हूँ मेरा गाँव मेरा प्यारा सुंदर गाँव जहाँ है बस्ती ठंडी छाव बहती शीतल मंद हवा सौ रोगों की एक दवा इधर खेत है उधर है पोखर फूसो वाली खपरों का घर शाम को लगती है चौपाले सुर में कुछ गीतों को गाले रामू चाचा रज्जब चाचा दोनों वेद कुरान को बाचा यहाँ पेड़ पर फल लटके हैं घर घर में मिलते मटके हैं बच्चों का है शोर शराबा ना जाने हम काशी काबा मिलजुल कर रहते हैं लोग यहाँ न पलते कोई रोग गांव है मेरा चांदी सोना चलो बनाएं इसे सलोना अभी आप सुन रहे थे जितेश कुमार की कुछ बाल कविताएं वाचक स्वर भारती परिमल